संक्षिप्त महाभारत मौसल पर्व द्वारका में आकर अर्जुन का वसुदेव से संवाद तथा वसुदेव जी का निधन वैश्व जी कहते हैं राजन दारुक ने कुरुदेश में पहुंचकर महारथी पांडवों से यह समाचार कह सुनाया कि समस्त यजवंशी आपस में मूसलों की मार से नष्ट हो गए विष्णु भोज अंधक और कुकुर वंश के वीरों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ा शोक हुआ उनका हृदय आतंकित हो उठा श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन को तो सहसा इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ वे तुरंत अपने मामा वसदेव जी से मिलने के लिए चल दिए दारुक के साथ विष्णुओं के निवास स्थान पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्री की भांति श्रीहीन हो रही है भगवान श्री कृष्ण की सोलह हजार रानियां अर्जुन को देखते ही बिलख बिलख कर रोने लगीं उनका आर्तनाद बहुत बढ़ गया उन पर दृष्टि डालते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए पति और पुत्रों से हीन हुई उन अनाथ अवलाओं की ओर उनसे देखा नहीं गया द्वारका नगरी और श्री कृष्ण की पत्नियों की यह दुरावस्था देख अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और आंसुओं की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े सतराजीत की पुत्री सत्यभामा और आदि भी अर्जुन के निकट सत्यभा पर गिर पड़ी और उन्हें घेरकर जोर जोर से रोने लगी तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को उठाकर सोने के सिंहासन पर बिठाया और चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गई उस समय पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करके उनके विषय की अनेकों बातें सुनाई और समझा बुझाकर उन दुखनी स्त्रियों को शांत बना दी इसके बाद वे अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए उनके महल में गए वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महात्मा वसुदेव जी पुत्र शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं मामा की यह दशा देखकर आंसू बहाते हुए अर्जुन ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए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 विष्णुवंश के प्रमुख वीरों में जिन दो को ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे वे श्रीकृष्ण के स्नेहबाजन प्रद्युम्न और सात्यिकी ही इस समय विष्णुवंशियों का विनाश का प्रधान कारण हुए हैं अथवा सात्यिकी कृतवर्मा अक्रूर या प्रद्युम्न की भी निंदा क्यों करूं? वास्तव में ऋषियों का साप ही इस सर्वनाश का प्रधान कारण है जिन जगदेश्वर ने केसी चेदिराज, सुषपाल निसादराज, राजलभ्य कालिंग मागस गंधार तथा मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक का अतिथि बनाया जिन्होंने पूर्व दक्षिण तथा पर्वती प्रांत के नरेशों का संघार किया उन्हीं मधुसूदन ने बालकों को अनित के कारण प्राप्त हुए संकट की उपेक्षा कर ली तुम देवर्षि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्री कृष्ण के, के संपर्क से रहित सनातन रहते जानते हैं वे ही परमात्मा अपने कुटुंब के वध को चुपचाप देखते रहे और सदा इसकी ओर से उदासीन बने रहे जान पड़ता है मेरे पुत्र रूप में अवतरित हुए जगदीश्वर ने गांधारी तथा ऋषियों के वचन को अन्यथा करना नहीं चाहा, अर्जुन तुम्हारा पौत्र परीक्षित अस्वस्थामा के हाथ से मारा जाकर भी श्री कृष्ण के प्रभाव से जीवित हो गया तो तुम लोगों की आंखों देखी घटना है इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखा ने अपने कुटुंबियों की रक्षा नहीं की जब पुत्र पौत्र भाई और मित्र सभी एक दूसरे के हाथ से मरकर धराशायी हो गए तो उन्हें उस अवस्था में देख श्री कृष्ण ने मेरे पास आकर कहा पिताजी आज स्कूल का संघार हो गया अर्जुन द्वारिकापुर में आने वाले हैं आने पर उनसे विष्णुवंशियों के महानाश का वृत्तांत सुनाइएगा अर्जुन महान तेजस्वी है वे यदुवंशियों का निधन सुनकर शीघ्र ही यहां आएंगे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जो मैं हूँ वही अर्जुन है जो अर्जुन है वही मैं हूँ अर्जुन जो भी कहे वही कीजिएगा जिन स्त्रियों का प्रसव का समीप हो उनके बालकों की रक्षा पर अर्जुन विशेष रूप से ध्यान देंगे और वे ही आपका और हृदय संस्कार भी करेंगे अर्जुन के यहाँ से जाते ही चार दीवार और अट्टालिकाओं सहित इस द्वारका नगरी को समुद्र में डुबा देगा मैं किसी पवित्र स्थान में रहकर व्रत और नियमों का पालन करता हुआ परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ काल की प्रतीक्षा करूंगा अचिंत पराक्रम श्री कृष्ण ऐसा कहकर बालकों के साथ मुझे यही छोड़ स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए हैं तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा श्री कृष्ण और बलराम को तथा इस भयंकर कुटुम्ब को याद करके शोक से गलता जा रहा हूं मुझसे भोजन नहीं किया जाता अब मैं न तो भोजन करूंगा और न इस जीवन को ही रखूंगा पांडु नंदन सौभाग्य की बात है जो तुम यहाँ आ गए अब श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वह सब करो यह राज्य यह स्त्रियां और यह रत्न सब तुम्हारे अधीन है अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राणों का परित्याग करूंगा अपने मामा की ये बातें सुनकर अर्जुन मन ही मन बहुत दुखी हुए उनका मुख मलिन हो गया वे वसदेव जी से बोले मामा जी कृष्णवंश के श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण तथा अपने भाइयों से सुनी हुई यह पृथ्वी अब मुझसे नहीं देखी जाएगी राजा युधिष्ठिर आर्यभीमसेन नकुल सहदेव तथा देवी द्रौपदी से भी अब इस पृथ्वी पर नहीं रह जाएगा हम सबों का चित्त एक ही है राजा युधिष्ठिर के भी परलोक गमन का समय आ गया है अब मैं विष्णुवंश की स्त्रियों बालकों और बूढ़ों को अपने साथ इंद्रपथ ले जाऊंगा यह कहकर अर्जुन ने दारुक से कहा मैं विष्णुवंशी वीरों के मंत्रियों से शीघ्र मिलना चाहता हूं ऐसा करकर उन्होंने यादव महारथियों के लिए शोक करते हुए सुधर्मा सभा में प्रवेश किया और वहां वे एक सिंहसन पर विराजमान हुए उस तो समय राज्य के समस्त अर्थात मंत्री आदि तथा अंगतिया ब्राह्मण उन्हें सब ओर से घेरकर बैठ गए वे सभी दीन, मोहग्रस्त और अचेत से हो रहे थे अर्जुन की अवस्था तो और भी दयनिक हो रही थी उन्होंने सभा सदों से कहा मैं विष्णु और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डूबो देगा अतः तुम लोग तरह तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ इंद्रप्रस्थ में चलने पर श्री कृष्ण के पौत्र को तुम्हारा राज्य बर, राजा बना दिया जाएगा। आज के सातवें दिन सूर्योदय होते ही हमें इस नगर से बाहर हो जाना है इसलिए सब लोग शीघ्र ही तैयारी करो अर्जुन की इस प्रकार आज्ञा देने पर समस्त मंत्रियों ने अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए अत्यंत उत्सुक होकर शीघ्र ही ही तैयारी आरंभ कर दी। अर्जुन ने ने भगवान के महल में ही वह रात होने पर जी ने अपने चिता को चित्त को समाहित करके योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की फिर तो उनके महल में बड़ा भारी कुहराम मचा रोती चिल्लाती हुई नारियों की आवाज भयंकर जान पड़ती थी सबके बाल खुले हुए थे आभूषण और मालाएं टूट टूट कर बिखरी पड़ी थीं और वे छाती पीटती हुई करुण स्वर से विलाप कर रही थी तदनंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान सजाकर उस पर वसदेव जी के शव को सुलाया और मनुष्यों के कंधों पर उठवाकर वे उसे नगर से बाहर ले गए उस समय समस्त द्वारका वासी तथा तो आस पास के प्रांत के लोग दुख शोक में भरकर वसदेव जी के शव के पीछे पीछे गए उनकी अर्थी के आगे आगे अश्वेध यज्ञ में उपयोग किया हुआ छत्र तथा अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि लिए याजक ब्राह्मण चल रहे थे और पीछे पीछे वसुदेव जी की पत्नियां वस्त्र और आभूषणों से सच धजकर अपनी हजारों पुत्र वधुओं के साथ साथ जा रही थीं वसदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था वहीं ले जाकर उनका पितृमेध अर्थात दाह संस्कार किया गया जब चिता में आग लगा दी गई तो उनकी चार पत्नियां देवकी भद्रा रोहिणी और मदिरा भी उस पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म होकर पतिलोक को प्राप्त हुई। पांडुनंदन अर्जुन ने चंदन और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों के द्वारा चारों स्त्रियों सहित बसदेव जी के शव का संस्कार किया तत्पश्चात वज्र आदि विष्णु और अंधकोश के कुमारों तथा स्त्रियों ने महात्मा वजीर जी को जलांजलि अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ विष्णुओं का संघार हुआ था। उन्हें पर पड़े देख अर्जुन को बड़ा दुख हुआ हुए मूसलों द्वारा मारे गए समस्त यादव वीरों के अंत्येष्ट कर्म किए उन सबका विधिवत प्रेत कर्म करके अर्जुन सातवें दिन रथ पर सवार को तुरंत द्वारका से चल दिए उनके साथ घोड़े बैल खच्चर और ऊंटों से जुते हुए रथों पर बैठकर शोक से वीरों की भी आज्ञा से लोग बूढ़े और बालकों से युक्त वीर विहीना स्त्रियों को चारों ओर से घेर कर चलने लगे अंधक और विष्णुवंश के बालक ब्राह्मण छत्री वैश्य और शुद्र तथा श्री कृष्ण की सोलह हजार उनके पवित्र बद्र को आगे करके चल रही थी भोज विष्णु और अंधक वंश की लाखों और अरबों विधवा स्त्रियां उस समय अर्जुन के साथ जा रही थी विष्णु का वह महान समुदाय में श्रेष्ठ अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे समुद्र के समान दिखाई पड़ता था उन सब के निकल जाने पर मगर और नाकों के निवास भूत समुद्र ने रत्नों से भरी हुई द्वारिका को अपने जल में डुबो दिया इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे उस समय उनके मुख से बार बार यह निकलता था देव की लीला अद्भुत है अर्जुन रमणीय काननों पर्वतों और नदियों के तट पर निवास करते हुए यदवंश की स्त्रियों को ले जा रहे थे चलते चलते वे अत्यंत समृद्धशाली पंच नद देश में जा पहुंचे और वह प्रांत गौ पशु तथा धान्य से संपन्न था अर्जुन ने वही पड़ाव डाला अकेले अर्जुन के संरक्षण में इतने बड़े समुदाय को जाते देख वहां के रहने वाले लुटेरों के मन में लोह पैदा हुआ वे सब आबिर जाति के मनुष्य थे उन सब ने एकत्रित होकर आपस में इस प्रकार सलाह की भाइयों यह देखो धनुधर अर्जुन हम लोगों को कुछ न समझकर बुद्ध बालकों के इस अनाथ समुदाय को अकेला ही ले जा रहा है इसके ये सभी सैनिक उत्साहहीन दिखाई देते हैं अतः इन पर धावा करना चाहिए ऐसा निश्चय करके लूट का मान लेने वाले वे लट्ठारी लुटेरे विष्णु वंशियों के समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े और काल के उलटफेर से प्रोत्साहन अपने महान सिंह से सब लोगों को डराते हुए उन्हें मार डालने को उतारू हो गए उन्हें पीछे की ओर से आक्रमण करते रहे कुंती नंदन अर्जुन अपने पैदल सिपाही के साथ सहसा पीछे लौट पड़े और हंसते हुए से बोली, पापियों यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ अन्यथा मेरे बाणों से होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर पर भी उन्होंने उनकी बातों ध्यान नहीं दिया और वे मूर्ख बारंबार उनके मना करने पर भी उस समूह के ऊपर चढ़ आए जब अर्जुन ने अपने दिव्य धन गांडी को चढ़ाना आरम्भ किया और यत्नपूर्वक बड़ी कठिनता से तै, जैसे तैसे उसको चढ़ा भी दिया किंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करने लगे तो उनकी बिल्कुल याद नहीं आई यह देखकर वे बड़े लज्जित हुए हाथी सवार और रथी योद्धा भी उन डाकुओं के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा न सके उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी इसलिए डाकू कई और से उन पर धावा करने लगे और अर्जुन उनकी रक्षा का यथा प्रयत्न करते रहे सब योद्धाओं के देखते देखते वे लुटेरे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 और वे शोक संतप्त होकर धनुष की नोक से ही लुटेरों को वध करने लगे। लगेजय उस समय पार्थ के देखते देखते ही वे विष्णी और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूटकर चारों ओर भाग गए अर्जुन ने इसे दैव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर वे लंबी लंबी सांस लेने लगे अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया भुजाओं में अब पहली जैसी शक्ति नहीं रही धनुष पर काबू नहीं चलता था और अच्छे बाणों का भी क्षय हो गया इन सब बातों को की लीला समझकर वे बहुत लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे इस प्रकार विष्णुवंशियों के शेष परिवार को ले आकर अर्जुन ने उसको जहां तहा बता दिया उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र को मार्तिकावत नगर का राज्य दे दिया और भोजराज के परिवार की बची हुई स्त्रियों को उसके साथ छोड़ दिया तत्पश्चात बूढ़ों बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वे इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहां का निवासी बना दिया उन्होंने सातिकी के प्रिय पुत्र को सरस्वती के तटवर्ती सारस्वत देश का अधिकारी बनाया और वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियों वन में तपस्या करने के लिए चली गई दुक्मणी गांधारी सैब्या हेमवती तथा जाम्बती देवी ये अग्नि में प्रवेश कर गयी श्री कृष्ण तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गई जो जो द्वारिकावासी मनुष्य पार्थ के साथ आए थे उन सबका यहा विभाग करके अर्जुन ने उन्हें वज्र को सौंप दिया इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्रों से आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास जी के आश्रम पर गए